गीता तत्वचिंतन आठवां अध्याय स्वामी आत्मानंद हम देखते हैं नौवें श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन है यहाँ उस परम पुरुष को कवि कहा गया है कवि का अर्थ पोएट नहीं है कवि वह होता है जो त्रिकाल दृष्टा हो क्रांत दृष्टा को कवि कहते हैं जो बीत चि चुका है उसको जो देख ले उसे कवि कहा जाता है कवि का मतलब है वह जो अतीत को देखता है वर्तमान को तो वह देख ही रहा है वर्तमान को देखने के आधार पर वह भविष्य को देख लेगा इसको हम कहते हैं क्रांत दृष्टा जो तीनों कालों का ज्ञाता है वह परम दिव्य पुरुष है आप कह सकते हैं कि कुछ ज्योतिषी होते हैं जो भविष्य की बातें बतला देते हैं पर हम यह भी देखते हैं कि उनकी बताई भविष्यवाणियाँ कभी कभी मिलती नहीं है यहां पर तात्पर्य ऐसे भविष्य वेदताओं से नहीं है यहां पर तात्पर्य उस परम दिव्य पुरुष से है, है, है, वह कवि तीनों कालों को देखने वाला है उसके दर्शन में किसी प्रकार की व्यतिक्रम नहीं होता है क्योंकि वह पुराण है उसका मतलब है कि वह पहले जैसा ही है मानव वह नया होता हुआ भी पुराना ही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ जैसा था वैसा ही बना हुआ है उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ परिणाम और परिवर्तन न होते हुए भी वह नया दिखाई देता है जब हम साधना शुरू करते हैं तब इष्ट पर हम मन लगाने की चेष्टा करते हैं ध्यान करते हैं जैसे जैसे ध्यान करते जाते हैं एक नवीनता आने लगती है हमारा आकर्षण ईश्वर के प्रति बरसता जाता है तो यह जो तत्व है जिसे परम दिव्य पुरुष कहा गया है वह कैसा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है पर वह नया सा मालूम पड़ता है इसीलिए उसे पुराण कहा गया फिर उसे अनुशासितारम कहा गया अर्थात वह अनुशासता है वह सबका नियंत्रण करने वाला है ईश्वर करने वाला है ईशन करने वाला है जो ईशन करता है शासन करता है हम उसी को ईश्वर कहते हैं वह अरुण वह अड़ोरणियांसम है वह अणु से भी अड़ु अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है इसका मतलब क्या है वह सबके भीतर अनुप्रविष्ट है सबके भीतर में भिदा हुआ है अणु के भीतर भी भिदा भी भी भी हुआ है तो जो उसके भीतर भिदा होगा वह तो उससे छोटा ही होगा कमरे के अंदर कोई सामान होगा तो वह कमरे से छोटा ही होगा इस प्रकार जो अड़ू के भीतर घुसा हुआ है वह तो अड़ू से छोटा ही होगा पर इसकी यह विलक्षणता है कि अड़ू के भीतर घुसा भी है और अणु को अपने में समाए हुए भी है इस परम तत्व की यह विलक्षणता है ऐसे उस दिव्य पुरुष को वह प्राप्त कर लेता है अणुस्मरेद्य जो इस दिव्य पुरुष का अनुचिंतन करता है अनुसरण करता है हर समय स्मरण करता रहता है फिर सर्वस्य धातारम वह सब को धारण करने वाला तत्व है वही पोषण करता है वह अचिंत्य रूपम है अर्थात उसका चिंतन नहीं हो सकता है जैसे प्रेम का निर्वचन संभव नहीं होता वह तो अनुभव गम्य है उसी प्रकार परम दिव्य पुरुष भी चिंतन से परे हैं वह आदित्य वर्ण है वह ज्योतिष्वरूप है तमसह पर समस्त अज्ञान के परे हैं उसमें कहीं भी अंधकार नहीं है यहाँ पर दो बातें एक समय कही गई एक यह कि वह ज्योतिष स्वरूप है और दूसरी यह कि उसमें लेश मात्र भी कहीं पर कोई कालिमा नहीं है या संसार की माया का स्पर्श मात्र भी नहीं है इसका वर्णन करते हुए कहा कि ऐसा वह परम दिव्य पुरुष है उसका अनुचिंतन करते हुए तुम उसे प्राप्त करोगे दसवें श्लोक में कहा वह उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है कैसे पाता है प्रयाण काले मनसा चलेना अर्थात जिस समय हमारे प्राण शरीर को छोड़कर चले जा रहे हैं उस समय अचल मन के द्वारा जो ईश्वर में लगा रहे तथा भक्त्यायुक्त है उसमें भक्ति का पुट हो और योग बलेन न योग बल के द्वारा मानो वह भगवान के चरणों में निविष्ट होने में समर्थ हो इस तरह भ्रूओर मध्य प्राणमावेश सम्यक वह भ्रू के मध्य में अपने प्राण को स्थापित कर देता है यह जो भ्रू मध्य है उसे द्विदल पद्म कहा जाता है जैसे कुंडलनी के संबंध में पढ़ते हैं कि शरीर में छह चक्र हैं एक एक छः चक्रों का भेदन करते हुए जब कुंडलनी धीरे धीरे ऊपर उठती है और अंत में सहस्त्रार में आती है तो जो छठा चक्र है वह भ्रूमध्य में रहता है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है छठे चक्र का भेदन करने के बाद जब कुंडलनी सहस्रार में जाती है तो समाधि हो जाती है वही मानो योग का लक्ष्य है तो यहाँ यह कहा गया कि भक्ति से ही युक्त है और योग का भी बल उसके पास है उसने प्राणकाल काल में मन को अचल बना लिया है प्राणों का निर्मन करके अर्थात भूमध्य में प्राणों को निविष्ट करके वह उस परमात्मा का स्मरण कर रहा है इस प्रकार वह परम दिव्य पुरुष को पा लेता है यह तो हमने कहा सगुण निराकार का उपासक कैसे उस परम तत्व को पाता है उसको पाने के लिए यह सब आवश्यक है कि क्या आवश्यक है अभ्यास योग युक्ति न चेतसा नानिगामिना अभ्यास योग से युक्त बने अपने चित्त को इधर उधर न जाने दे इस प्रकार परम दिव्य पुरुष का चिंतन करते हुए परम दिव्य पुरुष को पाता है